तो विषा वई ओम शांति ही, शांति ही, शांति बृहदारण्यक उपनिषद की पांचवी कक्षा बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय को हम देख रहे हैं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 ओम का सहारा देंगे और वो करके सारी बात और देवताओं ने वो तो जब विजय प्राप्त हुई वो ऊपर बढ़ गए तो उनका किसकी सहायता से हुए तो ये प्राण था मुख्य प्राण था मुख में रहने वाला आयास से रस इत्यादि उसके विशेषण दिए थे और जो इसको जान देता है वो मृत्यु से बच जाते हैं इस प्रकार का वर्णन पीछे हमने देखा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 ऊपर तो से हम यू हटा करके और फिर उसका प्रयोग कर लेते हैं साफ कर लेते हैं, उसको एक तरफ कर देते हैं इधर उधर और ठीक ले सकते हैं तो एक अंतर ले जाना किनारे करना हटाना इस भाव से है तदा सा पाप मनो विन्य दधात पाप को उन्होंने वहां पर गढ़ दिया हटा दिया तस्मात न जन्म इयात इसलिए ये मनुष्यों तक नहीं आ पाता है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 सो भी जाते हैं सोने को तो गर्मी हो गई मृदु होती है रेत के ऊपर सो जाते हैं तो प्रकृति के अधिक से अधिक सनिधि जल का सूर्य का ये बिल्कुल प्रकृति की होना चाहिए तो बहुत अति पे भी गए वो अब उसके बाद आज प्राकृतिक चिकित्सा बहुत लंबा रास्ता तय कर चुकी है बहुत उसमें परिवर्तन आ गया उस समय कोई औषधि भी दे दो ना जड़ी बूटी पहले तो बोले ना ये प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है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 अच्छा जी ध्यान साधना की अति उसको कैसे करेंगे ध्यान साधना की अति को कैसे समझेंगे ध्यान के विषय में अति ध्यान के विषय में भी अति।, अति हो जाती <laughs> काल की अति कि ध्यान कितना होना चाहिए तो चलो उसका एक समय है संध्या का समय है ऋषियों ने दो काल का लिखा है अब ठीक है जो ज्यादा केवल ध्यान में लगे तो घंटों भी कर लेते हैं वो नहीं संध्या की बात आ गई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 मेरे साथ न जुड़ जाए इसके लिए आवश्यक है तो यहां तक का हमारा पहले हुआ था आगे देखते हैं व्रेतारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का तृतीय ब्राह्मण की ग्यारहवीं कंटि का तो सवा ऐसा देवता एतासाम देवता नाम पापमान मृत्युम अपहत्य अथई ना मृत्युम अत्यवाहत तो सवा ऐशा देवता ये जो देवता थी कौन सी देवता प्राण मुख्य वाली एत देवता नाम इन देवताओं के अन्य देवताओं के जो अन्य प्राण या चक्षु इत्यादि जो अन्य थे चक्षु श्रोत्र आदि उन देवताओं के पाप को मृत्यु को पाप ही मृत्यु है वैसे एक तरह से पाप को मृत्यु को अपहत्या नष्ट करके अथई मृत्युम अत्यवहत इनको मृत्यु से दूर ले गई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 उसका यश हो गया तो यही वाणी अग्नि बन गई आगे अथ प्राणम अत्यवहत और उसने प्राण को भी उससे पार करा दिया स यदा मृत्युम अत्यमुच्य था जो मृत्यु से छूट गया वो तो सह वायुम वायु अभवत्, स्वयं वायु परेण मृत्युम अतिक्रांत पवते तो ये प्राण जो नासिका वाला प्राण था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 दिशाओं की तरह से हो गया। आगे मनो अत्यवहत फिर उसने मन को भी मृत्यु से पार कर दिया। अत्यमुचत सच्रमा अभवत वो चंद्रमा बन गया चंद्रमा मनसो जात चक्ष सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राण मुखादग्निजायत तो मंत्र भी है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 जब पाप से युक्त तो होती हैं, तो मृत्यु से युक्त तो होती हैं, यानी जन्म मरण चलता रहता है इनका और ये पाप से मुक्त तो हो जाती हैं, तो जन्म मृत्यु से छूट जाती है मतलब जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है सो असौ चंद्र परेण मृत्युम अतिक्रांतो भां भाती एवं हवा एनम ऐशा देवता मृत्युम अति बहती या एवं इसी प्रकार से जो ये बात जान लेता है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 यदि किंच अन्नम अद्यत जो कुछ भी अन्न खाया जाता है अनै नहीं व वो इसी के द्वारा खाया जाता है जो कुछ भी अन्न खाया जाता है वो इसी मुख वाले प्राण के द्वारा खाया जाता है वही निकलता है वो ही करता है तो सबने घोषणा घोषणा कर दी है तो सब मेरे लिए है क्योंकि सारा उसी के माध्यम से जा रहा था अनै नहीं वह तद अद्य प्रतिष्ठा पर ही ठहरता है सब कुछ वही ठहरता है लोगों को भी कहा मेरे में ही ठहरो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 उसको तो उसने अपने लिए गायन कर लिया आलोचना शुरू हो जाती ना सर आपने लिए ही ले लिया उसने तो अनुनो अस्मिन अन्य अभाजस्वी थी वही अपने पीछे पीछे हमारे लिए भी तो कुछ भाग दो अपने अपने लिए सारा कर दिया आपने तो घोषणा कर दी मेरे लिए है सारा हमारे लिए भी तो कुछ करो अ विरोध के साथ उठने लगे तो ते वही माँ अभी उसने कहा कि आप सब मेरे साथ जुड़ जाओ मेरे में समाविष्ट हो जाओ मेरे से जुड़ जाओ ते वही मां अभी सम आई थी तो उन्होंने कहा तथा आई थी ठीक है चलो आपसे हमारे को तो भोजन चाहिए हम आपसे जुड़ जाते हैं तो तम समस्तम्य विषंता तो वे चारों ओर से उससे जुड़ गए बाकी इंद्रियां थी अन्न तो सारा इसने ले लिया था सब उससे जुड़ गए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 तो जो ऐसा अनुभव करता है और जो एतम अनु भारियान बुभूर और जो उसके अनुरूप ही अपने भरण पोषण करने योग्य जो भारिया थी जो भरण के योग्य हैं उनको बुभूर उनका भरण पोषण करने लग जाता है सह एव अलम भार्य व्योभवती वो इन भारियों के प्रति समर्थ हो जाता है वो भी अधिपति बन जाता है तो दो रूप हो गए एक ने यह जान लिया कि ये व्यक्ति अधिपति कैसे बन गया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 प्राण है मुख्य प्राण जिसकी बात चल रही थी तो उन्नीसवा 19वीं कंडी का सो अयास्य है ये जो अयास्य अयम आस्य इत्यादि जो पीछे इसका निर्वचन निरुक्ति की थी ये मुख जो ये मुख में है अयास्य नाम दिया था आंगी रसो आंगिरस नाम दिया था वहां भी इसका खोला था अंगा नाम ही रस है। वो अंगों का रस है सार है अंगों का आनंद है अंगों को जी, जीवन देने वाला है एक एक को जीवन देने वाला है ये आंगी रस है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 वाणी को ब्रह्म के नाम से कहा गया तो तस्या एश पति जो उसका पति है तस्मा दु ब्रह्मणस्पति इसलिए यह ब्रह्मणस्पति ब्रह्मपति नहीं कहा वाक ब्रह्म है तो उसका पति ब्रह्मणस्पति ष्ठी का तो वैसे नाम जब रखे जाते हैं तो समस्त हो जाता है पथ ये ब्रह्मणस्पति जो है ये तो बीच में विभक्ति दिखाई दे रही है ना हमारे को ब्रह्म का पति षष्टी एक दिखाई दे रहा है जैसे रितस्पति भी नाम वेद में भी शब्द आता है तो कई जने आपत्ति करते हैं कि बोले रितस्पति भी कोई नाम होता है क्या तो रितपति बोलते हैं रित का पति ये तो कोई नाम नहीं हुआ जैसे राजकुमार है या तो राजपुरुष है तो राज्य पुरुष है ये नाम रखते हैं क्या किसी का राजा का पुरुष ऐसा कोई नाम रखते हैं क्या राजपुरुष तो रख देते हैं राजकुमार तो रखते हैं कि राज्य है कुमार हा। ऐसा कोई नाम रखते हैं है राजा का कुमार ऐसे कई जने कहते हैं ये जो षी है रितस्पति में ये सब तो ये नाम ठीक नहीं है वेद में तो शब्द आया है रितस्पति बोले वो तो वाक्य है इसका नाम उठा के दिया नाम कैसे हो गया ऐसा अब देखो यहाँ ब्रह्मणस्पति भी नाम दिया हुआ है ये नाम है उसका ऐसा वह ब्रह्मणस्पति क्यों है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 कथन छोटा सा भाग है वो कौन है वो वाक है वाणी सा स्त्रीलिंग है वाक भी स्त्रीलिंग है अमा और ये जो दूसरा है एश ये पुलिंग में है यानी प्राण ये है अमा तो सा और अमा मिलकर के बन गया साम और सामशी सा और अम मिलकर के साम शब्द हो गया आगे कहते हैं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 उसके समान है यानी उसके साथ साथ है छोटे एक छोटे प्राणी का नाम लिया समोह ना ये मशक के मच्छर के समान है उसके साथ है वहां पर भी समोह नागे ना और हाथी नाग या तो हाथी है बड़ा बड़े प्राणी ले लिया उसके भी साथ है समान है समय ए भी स्त्रिभिर ये तीनों लोगों के साथ में है कौन ये प्राण समो अनेन सर्वेणा ये इस सबके साथ में है जहां जहां ये सारी चीजें वहां वहां पर ये भी विद्यमान है इसलिए तस्मा दूव सा इसलिए ये साम को प्राप्त करता है साम नाम को प्राप्त करता है और तस्मादु दु एवं सामना अश्नुते ये वो व्यक्ति साम को प्राप्त कर लेता है और सामना है सायुज्यम सलोकताम अश्नुते शाम की सायुज्यता को यानी शाम से युक्त हो जाता है वो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 कौन ये प्राण ही है जो प्राण है यही ही है प्राण की प्रशंसा बहुत ज्यादा की जा रही है हुआ उदगीत है उदगीत की चर्चा पहले छांदों के उपनिषद में जैसे आई थी विस्तार से प्राणोवा उत् अब ये जो उद्गीत है ये उद्गीत साम ही उदगीत है पीछे भी आया था साम ही उद्गीत है तो इस उदगीत में दो शब्द जोड़ लिया एक उत्त और एक गीत तो इसमें जो उत है ये है प्राण तो कह रहे हैं प्राणो व उदगीत में उत्त जो है ये प्राण है क्यों है ये उत्त तो प्राणी न ही सब कुछ इस प्राण के द्वारा ही उठा हुआ है उभरा हुआ है प्रकट हुआ हुआ है प्राण चल रहा है प्राण के आधार पर ही चल रहा है इसलिए उत्त प्राण को नाम ही उत दे दिया उत्त मतलब ऊपर ऊपर की ओर उदगे ऊपर की ओर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 करना होता है। सभी को सादर और बहुत शुक्रिया